ईशावाश्योपनिषद के चतुर्थ मंत्र के पूर्वाध के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं पूर्वाध में नयन देवा अपन पूर्वमर्षत इस द्वितीय पाद की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने की है उसका विचार हो रहा है देव शब्दित इंद्रिया एनत शब्द से परामृष्ट ब्रह्म को ग्रहण नहीं करती है इसे नयनत देवा अपनवन इसे बताया गया इंद्रिया ब्रह्म का ग्रहण नहीं कर पाती अर्थात ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है क्यों इंद्रिय ग्राह्यता ब्रह्म में नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा था कि चक्षरादि इंद्रियों का जो व्यापार है वह मनोव्यापार से व्यवहित है मन के अधीन चक्षुरादी इंद्रिया है ना तो जिस मन के अधीन चक्षरादी इंद्रिया है वह मन भी नहीं ग्रहण कर पाता जिस आत्मतत्व को वह आत्मतत्व मन के अधीन रहने वाली इंद्रियों का अग्राह्य ही रहेगा इसके विषय में क्या कहना है तो ये हुआ कि मन तो आत्मा की अव्यवहित उपाधि है इंद्रिया तो व्यवहित उपाधि होने के कारण भले ही इंद्रिय ग्राह्यता चक्षराधि इंद्रिय ग्राह्यता आत्मा में न हो किंतु अव्यवहित मनोग्राह्य तो होना ही चाहिए मन से तो आत्मा का ग्रहण होना चाहिए लेकिन श्रुति ने कहा कि मन से भी अग्राह्य है आत्मा तो मन से अग्राह्य क्यों है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्वम अर्शत ये द्वितीय पादस्थ अंतिम दो पद हैं। इनकी व्याख्या भाषकर भगवान कर रहे हैं पूर्व अर्षद की यस्मात इत्यादि से जो 21 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में अंतिम पंक्ति में है यस्त जवनात्मनसोपी पूर्व अर्शत इत्यादि वाक्य ये हैं पूर्वार्ध में चौथे मंत्र के जो अंतिम दो पद है उसके व्याख्यान के लिए प्रारंभ और इस यस्मात इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका में भी उसी पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में अवतरण शुरू हो जाता है मनसो वा कथम न विषय आत्मात आह तो आत्मा को मन का अविषय क्यों माना जा रहा मन का विषय क्यों नहीं है आत्मा इस शंका का निराकरण करते हुए भाष्यकर भगवान हेतु बता रहे हैं मनो अग्राह्य तो आत्मतत्व में जिस हेतु से है वह हेतु बता रहे हैं पूर्वम अर्शत इत्यादि से तो भाष्य में है यस्मात जवनात मनसोपि पूर्वम अर्शतो तो मनस का विशेषण है जवनात जवनात मनस तो जवन में कर्तार्थ में प्रत्यय है यूच प्रत्यय करता में हो करके होकर जूधातु से जवन शब्द बना तो उसका अर्थ निकलेगा वेगवान गतिमान तो अत्यंत गतिमान जो मन है उस मन से भी यह आत्म तत्व जहां मन जा रहा है वहां पहले ही पहुंच जाता है अत्यंत गतिमान जो मन है वह मन जहा कहीं भी जाता है तो यह आत्म तत्व उससे पहले ही पहुंच जाता है तो जो पहले पहुंच रहा है वह बाद में पहुंचने वाले का अविषय माना जाएगा क्योंकि वो आगे है ये पीछे है तद तो इसलिए मनोग्राह्य तो आत्मा में नहीं है ये कहा गया वह मन का साक्षी मन का ग्राहक है जो मन का ग्राहक है वह मन से ग्राह्य नहीं होगा ये दिखाया जा रहा है पूर्वम अर्शत से तो पूर्वम अर्शत यानी पूर्वम एव ग मन से पहले ही उस स्थान पर पहुंचा का अर्थ है व्यापक है तो योमत व्यापित्वात पहले ही कैसे पहुंच जाता है कहते जैसे आकाश जितनी भी गतिमान वस्तुएं हैं और वो जहां भी जा रही है उससे पहले ही आकाश पहुंचा करके कहा जाएगा कि नहीं इसलिए कि वो व्यापक है तो पहले से ही वहां पर है तो ऐसे पूर्व अर्शत का अर्थ है वह आकाश के तरह व्यापक है यह अर्थ है आगे हैं सर्वव्यापी इत्यादि भाष्य सर्वव्यापी इत्यादि भाष्य से भाष्यकार भगवान पूर्वार्ध में कहा गया जो अर्थ है उसे संक्षेप में बता करके उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं चौथे मंत्र के पूर्वाध में जो अर्थ विस्तार से कहा गया है अभी तक के भाष्य में उसे संक्षेप में कहते हुए जो चतुर्थ मंत्र का उत्तरार्ध है तद धाव तो अन्यन अत्ये इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं तो सर्व्यापी तद आत्मतत्व सर्व संसार धर्म वर्जित एव ये पूर्वार्ध का अर्थ कि स्न निरूपाधिकूपेण अविक्रिय सत्थ इस आत्मतव्या ईश ईशपदार्थ जिससे समस्त संसार को व्याप्त करने के लिए कहा जा रहा है अर्थात समस्त संसार को जिससे अनन्य देखने के लिए अभिन्न देखने के लिए कहा जा रहा है वह आत्मतत्व सर्वव्यापी है यानी सचित आनंद रूप से प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है अस्थिभा प्रिय रूप से ये सर्व तद आत्म सर्वव्यापी इससे बताया गया और वो जो जिस रूप से वह व्याप्त है सचित आनंद रूप से उस सच्चिद आनंद स्वरूप में कोई संसार धर्म नहीं है जन्म मरण आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सारे संसार धर्म से वह रहित है इसे कहा जा रहा है सर्व संसार धर्म वर्जितम तदात्म और सारे संसार धर्म से रहित अर्थात निर्विशेष आत्मतत्व लेकिन वो सोपाधिक आत्मतत्व नहीं निरुपाधिक आत्म तत्व इसलिए कहते हैं स्वे नूपाधिकेन स्वरूपेण तो जो उसका अपना निरूपाधिक स्वरूप है उपाधि रहित स्वरूप है उस स्वरूप से वह सर्व संसार धर्म वर्जित है क्योंकि निर्विकार है अविक्रिय है इसलिए का निरुपाधिकेन स्वरूपे न, न अविक्रियम एवं सत तो निरूपाधिक स्वरूप से निर्विकार रह करके अभिक्रिय रह करके क्या अर्थ है निर्विकार रह करके उपाधि के द्वारा आरोपित जो संसार धर्म है उन संसार धर्म वाला सा प्रतीत होता है संसार धर्मों का अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है मणि शुक्ल होता हुआ भी स्वसन्निहित जपा कुशुमादी के कारण लालिमादी से युक्त सा प्रतीत होता है जैसे ऐसे आत्मतत्व स्वरूप से निर्विकार होता हुआ भी सर्वसंसार धर्म वर्जित होता हुआ भी संसार धर्म युक्त कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई प्रकृति के सन्निधि से ये उपाधि है और इस उपाधि के सन्निधि से उपाधि के जो धर्म है जन्म मरणादि इन जन्म मरणादि संसार धर्म का अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है ध्याती व लेलायती वह बृधारण्य श्रुति यही बताती है वह उसमें औपाधिक यानी आरोपित है तो आरोपित संसार धर्म सा धर्म का अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है ये यह यहां पर कहा गया अविद्यक तादात में संसर्ग इसे आगे कह रहे हैं कि अविक्रियम एवं सत उपाधि कृता सर्वा संसार विक्रिया उपाधि कृता यानी उपाधि निमित्त का उपाधि है कार्यक्रम संघात और उसो कार्यक्रम संघात रूप उपाधि निमित्तक जो विक्रियाएं हैं यानी विकार हैं, जन्मादि इन विकारों का अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है अनुभवती इव यानी अनुभव करता हुआ सा प्रतीत होता है किनको तो जिनको आत्मात्म विवेक नहीं है उनको ऐसा प्रतीत होता है इसे कह रहे हैं कि अविवेकी नाम मूढ़ा नाम अनेकम इवच प्रतिदेह प्रत्योभासते जो स्वरूपतः निर्विकार है एक है अनिर्दयकम इन शब्दों से बताया गया स्वरूपतः निर्विकार है एक है लेकिन जिन्हें उपाधि तथा उपहित आत्मा का विवेक नहीं है भेदज्ञान नहीं है ऐसे जो मूड है अविवेकी भ्रांत उन्हें वह सारे संसार धर्मों से युक्त सा तथा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न सा प्रतीत होता है अनेकम इवच प्रतिदेहम अर्थ है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है का मतलब आत्मा में भेद तथा विकार आ, आ, आविद्यक है उपाधिक है आरोपित है स्वतः नहीं है स्वतः तो वह निर्विकार है एक है इसी बात का स्पष्ट कथन श्रुति उत्तरार्ध में कर रही है तो कहते हैं इति तह इसे श्रुति कह रही है तद धावतो इत्यादि से तो तद धावतो अन्यान अत्येषत इसमें तत्थ है प्रकृतम आत्मतत्व तत् तत सरोना प्रकृत आत्मतत्व का परामर्शक है धावत अन्यान ये दोनों द्वितीय के बहुवचन है अन्यान द्वितीय बहुवचन है ना और उसका विशेषण है अन्यान का धावत और धावत का अर्थ करते हैं द्रुतम गच्छत भाष्य में धावत का अर्थ कर दिया द्रुतम गछत गछत है क्षत्रि प्रत्यय का द्वितीय का बहुवचन गम धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके गच्छत बन जाता है सस रूप है गच्छता गर् विशेषण है अन्यान का तो धावत अन्यान का अर्थ है अन्यान तो द्रुत गति से दौड़ रहे हैं जो जिनके अंदर द्रुत गति है ऐसे जो अन्य पदार्थ हैं किससे अन्य तो प्रकृत आत्मतत्व से अन्य वो कौन है तो वो हो जाएंगे प्रकृति के ही परिणाम रूप कार्यक्रम संघात आदि समि बेष्टि कार्यक्रम संघात ये है अन्य पदार्थ हम हा वो कार्यक्रम संघात सब क्रियाशील पदार्थ विकारी पदार्थ वो है धावत अन्य धावत अन्य शब्द से ग्राह्य तो इसलिए अन्यन शब्द का अर्थ करते हैं धावत का अर्थ करके अन्य आत्म आत्मविलक्षणान जो आत्मा से विलक्षण है भिन्न है आत्मा तो कैसा है निर्विकार है एक है और उससे विलक्षण अन्य शब्द का अर्थ है अर्थ निकलेगा विकारी और अनेक निर्विकार एक आत्मा का वैलक्षण्य होगा विकारित्व और अनेकत्व ये माना जाएगा निर्विकार एक आत्मा का वैलक्षण्य और यह वैलक्षण्य जिनमें हैं अर्थात जो विकार युक्त हैं और अनेक हैं एक नहीं उन्हें बताता है अन्यन शब्द उन्हें बता रहा है इसलिए आत्मविलक्षणान वे कौन है आत्मविलक्षण जो अविवेकी को आत्मविलक्षण होते हुए भी आत्मविलक्षण तया प्रतीत नहीं हो रहे हैं किंतु आत्म रूप से ही प्रतीत हो रहे हैं वे मन और वाग आदि इंद्रिया और आदि शब्द से शरीर को भी लेना उन्हें कहते हैं कि मनो वाग इंद्रिय प्रभृति ये अन्यान शब्द का ये अर्थ किया अन्यान यानि आत्मविलक्षण और वे आत्मविलक्षण कौन है तो मन है वाघ इंद्रिय है और आदि शब्द से और इंद्रिया और शरीर को लीजिए समिवेष्टि ये सब तद धाव तो अन्य अत्यतिष्ठत्म में अन्यन पद का अर्थ है वाघादियों की गति का अर्थ होता है व्यापार क्रिया हाँ तो मन व्यवहित है यानी मन के व्यापार के अधीन उनका व्यापार है लेकिन वाग भी बोलती है ना तो वदन रूप गति है उसकी वदन रूप गति है गति यानी व्यापार क्रिया तो मनोवाग इंद्रिय प्रभृति ये अन्यान पद का अर्थ हुआ और ये कैसे है तो धावत है का अर्थ द्रुतम शीघ्रता है शीघ्रता से अपना अपना व्यापार कर रहे हैं ये सब और अत्येत का अर्थ कर रहे हैं अत्येतिका अतिथ्य गतिव ये अत्यति शब्द का अर्थ कर दिया अत्यति का करता है शब्द का अर्थभूत आत्मतत्व तो आत्मतत्व अत्यति यानी आतीत्य इव। वह द्रुत गतिवान गतिमान जो यह मन और वागादी है उनका अतिक्रमण करके आगे निकलता हुआ सा प्रतीत होता है आत्मा मूल में तो अत्यती है और अत्यती का अर्थ करते समय भस्कर भगवान ने ई शब्द जोड़ दिया अतिथितगत क्षति ईव ऐसा कहा ये व शब्द आपने अपने मन से ही लगा दिया मूल में तो है ही नहीं तो ये आप अपने अनुकूल अर्थ करने के लिए ऊपर से जोड़ रहे हो युव शब्द ऐसा यदि कोई आक्षेप करता है तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि युवा शब्द को, की को सूचित स्वयं श्रुति ही कर रही है तत्का तिष्ट विशेषण बता करके अन्ञान का विशेषण तो है धावत धावतह अन्य तत्का विशेषण है तिस्टत ये कह रहे हैं आगे तो इवाम स्वयं एवं दर्शयती तिष्ट तो तिष्ट इस विशेषण का तत्पदार्थ आत्मतत्व के विशेषण के रूप में प्रयोग करके हा का मतलब गतिरहित है और जा रहा है जो गति रहित है और जा रहा है कह रहे हैं का अर्थ है जाता हुआ सा प्रतीत हो रहा है जान ही रहा है। ऐसा तिस्त शब्द का प्रयोग करके श्रुति बता रही है इसलिए कहा कि इवार्थम स्वयं एवं दर्शयती इति, यानी तिस्त इस विशेषण का तत्पदार्थ के रूप में प्रयोग करके श्रुति स्वयं ही ईव शब्द के अर्थ को बता रही है कि वो अतिक्रमण करता नहीं है अतिक्रमण करता हुआ सा प्रतीत होता व्यापक होने से का अर्थ करते हैं कि स्वयं अभिक्रियम एवं सत इत्यर्थ तो स्वयं निर्विकार रह करके यह आत्मतत्व जो द्रुत गति से जाने वाले हैं उनका अतिक्रमण करता हुआ सा प्रतीत होता है तो स्वयं अभिक्रिय रहता का अर्थ गतिरूप क्रिया नहीं करता बिना गति के ही अतिक्रमण है उसका अर्थ है व्यापक है तो इस प्रकार ये जो चौथे मंत्र का तीसरा पाद है तद धावतोन अत्यतिष्ठत इसकी व्याख्या हो गई भाष्य में चतुर्थ पाद बचा है तस्मिन अपोमा मा तरिस इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं भाष्कर भगवान तस्मिन आत्म तत्व इत्यादि से इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो तीस, तीसरे पात का व्याख्यान हुआ भाष्य में उसका अर्थ करता है पहले देखा जाए फिर अवतरण यथा मनस्थम परिमाणम मनसो न विषयो अत्यंत अव्यवधात तथा आत्मा भी अत्यन्त अव्यवधान मनसो न विषय तद व्यापकवाच तो ये पूछा था न कि मन का विषय क्यों आत्मतत्व नहीं है मन का अविषय ही क्यों है तो कहा पूर्वम और पूर्वम अर्षत इत्यादि की व्याख्या ये टीका में है जो व्याख्या भाष्य में हूं उसका अर्थ भाष्य का अर्थ टीकाकार बता रहा है कि यथा मनस्थम परिमाणम मनसो न विषय तो मन है द्रव्य तो द्रव्य में परिमान रहता है परिमान यह गुण है साधारण साधारण होने से नवद्रव्य में रहेगा वैशेषिकों के अनुसार तो नव द्रव्य में रहेगा तो मन में भी रहेगा नवम द्रव्य मन है ना तो मन का मन में रहने वाला जो अनुत्तो परिमाण है वह मन को गृहित होना चाहिए ना मन से अनुत्तो परिमाण का ग्रहण होना चाहिए परम अनु है मन में लेकिन वो ग्रहण नहीं होता है क्यों ग्रहण नहीं होता है तो कहते हैं अत्यंत अव्यवधानात तो मन का जो परिमाण है वह मन में ही रहता है इसलिए मन से अति अव्यवहित है व्यवहित नहीं है दूर नहीं है अति समीप है अव्यवहित का कार तो अत्यंत अव्यवहित होने से जैसे मन से ग्राह्य नहीं है मनोगत परिमाण। ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ उभय सम्मत होता इसे पूर्व पक्षी भी मानते हैं सिद्धांति भी मानते हैं मनोगत परिमाण, मन से अत्यंत अव्यवहित होने से गृहित नहीं होता ऐसे जो मन से अत्यंत अव्यवहित होगा वह मनोगत परिमाण के तरह ही मन से अग्राही होगा ये दार्टान्त है और मनोगत परिमाण के तरह ही आत्मतत्व मन के लिए अत्यंत अव्यवहित है इसलिए मन से ग्राह्य नहीं है ये अर्थ निकलेगा दार्टान्त बताया जा रहा है तथा इत्यादि से कि तथा आत्मा भी अत्यंत अव्यवधान मनसो न विषय तो मनोगत परिमाण के तरह ही तथा का अर्थ है मनोगत परिमाण जैसे मन के लिए अत्यंत अव्यवहित है, है ऐसे यह आत्मतत्व तो भी अत्यंत अव्यवहित होने से क्या हुआ कि मन का अविषय है मनो अग्राह्य है कहते एक हेतु ये हुआ अव्यवधानात्, दूसरा एक हेतु बताते हैं तद व्यापक व्यापकत्वात् यानी मनोव्यापकवाच् मन से भी व्यापक होने से व्याप्य से व्यापक का ग्रहण नहीं हो पाएगा इस अभिप्राय से तदव्यापक और एक हेतु है मनोअग्राह्यता आत्मा में दिखाने के लिए दो हेतु है एक तो मन से अत्यंत अव्यवहित होने से और दूसरा मन से भी व्यापक होने से आत्मा मनोअग्राह्य है अब जो चतुर्थ मंत्र का चतुर्थ पाद है तस्मिन अपो मा इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ कर रहे हैं भाष्य में उसकी अवतरण टीका है उक्त आत्म संभावनाय उपपत्ति आह उत आत्मा यानी मनो आत्मा इंद्रिय अग्राह्या आत्मा तो जिनके मत में इंद्रिय ही प्रमाण है मन ही प्रमाण है तो मन तथा वागादि इंद्रिय से ग्राह्य वस्तु ही सत्य है विद्यमान है उसी वस्तु का अस्तित्व है जो चक्षुरादि इंद्रिय से या मन से ग्राह्य है और जो चक्षुरादि इंद्रिय या मन से ग्राह्य नहीं है वह वस्तु है नहीं ऐसी मान्यता जिनकी है उन लोगों की उन लोगों के मन में यह आशंका होगी उनका आक्षेप होगा कि श्रुति नयन देवा अपनवन इससे बता रही है कि इंद्रिय का अविशय है आत्मा इंद्रिय अग्राह्य है और मन से भी अग्राह्य है मनोसोजे बताया। तो इंद्रिय तथा मन से अग्राह्य जो आत्म वस्तु है उसे फिर है करके कैसे कहा जाएगा लोक में जो इंद्रिय तथा मन से अग्राह्य है उसे माना जाता है अलीक असत्य आकाश पुष्प के तरह वंद के तरह माना जाता है। और आप कहते हो कि आत्मा है लेकिन इंद्रिय तथा मन से अग्राह्य है तब तो वह वंद्र के तरह असत हो जाएगा आकाश पुष्प की तरह असत होगा का मतलब उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा इस प्रकार जिनके मन में शंका है उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए युक्ति बताई जा रही है आत्मा के अस्तित्व का निश्चाय आत्मा के अस्तित्व की निश्चाय युक्ति को बताने के लिए चौथा पद है उपपत्ति कहते हैं युक्ति को इसलिए टीका में टीकाकार ने लिखा कि उक्तात्म संभावनाय उपत्तिम आह उक्त जो आत्मा है उक्त आत्मा है जो स्वतः निर्विकार एक आत्म स्वरूप है और उस आत्म आत्मस्वरूप की संभावना के लिए क्योंकि वो ही नहीं करके पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं मनोग्राह्य नहीं वह ही नहीं ऐसा जो पूर्व पक्षी का आक्षेप है इस आक्षेप का निराकरण करते हुए और मनोग्राह्यत्व तो, इंद्रिय ग्राह्यत्व तो न होने पर भी उसका अस्तित्व दिखाने के लिए उसकी संभावना दिखाने के लिए उपपत्ति बताई जा रही है यानी युक्ति बताई जा रही है तो उक्तात्म संभावनाय उपत्तिम आह उपपत्ति को भाष्कर भास्कर भगवान बता रहे हैं, मूल श्रुति नहीं बताई है तस्मिन अपोमा तरिस इत्यादि से उसकी व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं तो तस्म आत्मतत्वे सती नित्य चैतन्य स्वभावे ये तस्वीन मूल मंत्र में पद है उसका अर्थ कर दिया नित्य चैतन्य स्वरूप जो आत्मतत्व है उसके रहते हुए सती सप्तमी है तो नित्य जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसके रहते हुए ही क्या होता है तो तस्मिन अपो मातरिस दधाती में जो मातरिश्वा दधाती का करता है दधाती क्रियापद है उसका कर्ता है मातरिस्वा और मातरिस पद का अर्थ कर रहे हैं मातरिस पद का अर्थ है सूत्र सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ क्रियाशक्तिमान सारी क्रियाओं की शक्ति का आश्रय क्रिया मात्र का निर्वर्तन सामर्थ्य जिसमें होता है वह है समि प्राण उपाधिक तत्व सूत्रात्मा उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं जब बुद्धि प्रधान होता है समी बुद्धि प्रधान हो जाता है समष्टि सूक्ष्म उपाधि तत्व तो उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं और प्राण प्रधान होता है हिरण्य गर्भ की उपाधि में प्राण को महत्व देते हैं तो उस समय सूत्रात्मा बुद्धि को महत्व देते हैं तो हिरण्य गर्भ तो एक ही व्यक्ति हो वही पूजा कर रहा हो और वही भोजन भी बना रहा हो तो पूजा करेगा तो पुजारी भोजन बनाएगा तो भंडारी ऐसे एक ही मूल चेतन है उसकी समष्टि बुद्धि को प्राधान्य देकर के उपाधिभूत समि बुद्धि को प्राधान्य देकर के व्यवहार करते हैं तो हिरण्यगर्भ नाम से उसे कहा जाएगा और उसी तत्व को उसकी उपाधिभूत प्राण को महत्व देते हुए कहते हैं तो सूत्रात्मा शब्द से कहेंगे वही व्यक्ति पूजा करता है तो पुजारी भोजन बनाता है तो भंडारी जैसे ऐसे सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, बुद्धि और प्राण को महत्व देकर के अलग अलग इन नामों से कहा जाता है तो मातरिश्वा शब्द से यहां पर सूत्रात्मा को कहा जा रहा है क्योंकि क्रिया शक्तिमान है प्राण क्रिया शक्तिमान प्राण उपाधि को लेकर के जब हिरण्यगर्भ को कहा जाता है सूत्रात्मा इस नाम से कहा जाएगा वो सूत्रात्मा यहां पर मातरिस्वा शब्द का अर्थ है इसलिए मातरिश्वा शब्द का विग्रह करते हैं भाष्कर भगवान मातरी स्वयति, इति मातरिस्वा ऐसा और बीच में मातरी शब्द का अर्थ कर दिया अंतरिक्षे मातरी शब्द है उसका सप्तमी का एक वचन है मातरी एक वचन बनेगा प्रथमा का माता सप्तमी में मातरी और माता शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष अंतरिक्ष ने आकाश तो मातरिस्वा में मातर ये पूर्व पद है उसका अर्थ है अंतरिक्ष सप्तमी है ना मातरिस्वा सप्तमी का अलूक हुआ है ये सामासिक एक पद है पूरा मात्रिस्वा जैसे कंठे कालह इसमें समास है लेकिन सप्तमी का अलुक है सप्तमी का अलूक हुआ ऐसे यहां पर क्या है हाँ, हा मातरी शब्द का मातरी बन जाता है ये मातरी का पर्यावाचक शब्द है हा मातरी का पर्यावाचक है अंतरिक्षे वो भी सप्तमी है तो मातरी का व्याख्यान कर दिया अंतरिक्षे ऐसा पर्यावाचक शब्द बता करके मातरी शब्द का व्याख्यान है अंतरिक्षे जैसे उदकम होगा तो उसका उदके का पर्यावाचक होता है जले ऐसे मातरी यानी अंतरिक्ष और स्वयति इसमें स्वीगतो धातु है तो उसका लटलकार का रूप है स्वयति और उसका भी अर्थ बताने के लिए गच्छेती ये कर दिया गच्छती तो गच्छे अ, मातरी स्वयति का अर्थ है अंतरिक्ष गच्छेती तो जो अंतरिक्ष में गमन करता है क्या मतलब आता जाता है विचरण करता है तो अंतरिक्ष में विचरण कौन करता है तो वायु इसलिए महातरिश्वा शब्द का अर्थ कर दिया वायु महातरिश्वाने वायु अंतरिक्ष में गमन करने वाला हाँ तो पर होने से सब जगह है तो अंतरिक्ष में भी है तो मातरिश्वा का वाच्यार्थ तो हो जाएगा वायु लेकिन वायु शब्द से केवल बाह्य जो भौतिक वायु है वही नहीं लेना है इसलिए बताया जा रहा है कि सर्व प्राण भृत क्रियात्मक प्राणृत कहते हैं प्राणियों को और प्राणभृत का विशेषण है सर्वप्राण समस्त प्राणी सर्वप्राण शब्द का अर्थ है सभी प्राणी और उन सभी प्राणियों की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं वाला सर्व प्राण क्रियात्मक का अर्थ है समस्त प्राणियों की क्रियाएं जिसमें हो रही है अर्थात जो क्रिया शक्तिमान है समस्त क्रिया शक्ति जिसमें रहती है ऐसा वायु यहां पर वायु शब्द से लेना वो है समि प्राण समस्त, समस्त क्रिया शक्ति का आश्रय समष्टि प्राण इसलिए मात शब्द का वाच्यार्थ तो निकलेगा अंतरिक्ष में गमन करने वाला वो सहसा प्रतीत होता है बाह्य भौतिक वायु लेकिन यह भौतिक वायु न लेकर के उसका अर्थ लेना है समष्टि प्राण अधिद वायु अधिदैव वायु वाय। है समष्टि प्राण इसलिए उसकी विशेषता मातरिस्वा पदार्थ की ही ऐसी बताई जा रही है जिससे सूत्रात्मा अर्थ मातरिस शब्द का निकल सके तो ये कहते हैं कि यद आश्रयानी कार्यकरण जातानी जात शब्द समस्त को बताने के लिए है कार्यकरण जातानी का अर्थ है सभी कार्यकरण संघात सभी शरीर यानी प्राणी मात्र तो यद आश्र यानी जिसके आश्रित रहते हैं जो सबका आश्रय है सभी कार्यक्रम का जो आश्रय है वह वायु और यनी प्रोतानी च तो आश्रय वैसा नहीं है जैसे चटाई पर कोई बैठता है तो चटाई आश्रय होता है कहीं छत में पंखा टंगा हुआ है तो छत आश्रय हुआ पंखे का ऐसा नहीं अपितु कहते हैं यशमिन ओतानी प्रोतानी का मतलब जिसमें वह प्रतिष्ठित है ओतप्रोत तो है कौन ये कार्यकरण जाता नहीं तो का, कार्यकरण समस्त कार्यकरण संघात जिसमें ओतप्रोत तो है क्या मतलब यह जिसमें यह व्याप्य है कार्यकरण संघात और ये व्यापक है समस्त कार्यकरण संघात का जो व्यापक है व्याप्ति है उसकी समस्त कार्यक्रम संघात में और यत सूत्र संज्ञकम जिसका शास्त्र में सूत्र ये नाम है गार्गी ब्राह्मण में याज्ञवल्की ने गार्गी के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये जिसे ये कहा है कि सूत्रेण संद्रिपधानी इत्यादि एक एकुति आती है वो श्रुति वायु हैं कि वायुना व्यय गय गो, गौतम सूत्रेण अयंच लोक पर लोक सर्वाणी चूतानी संदृपावी एक श्रुति है बृहारण्य में तस्मा वही गौतम पुरुषम प्रेतम आहुर ये श्रुति बताई है यदाश्रयानी इत्यादि में चार नंबर टिप्पणी है उसमें वो श्रुति बताई है वो उसमें सहो सहोवाच वायुर्वय गौतम तत्सूत्र हे hey, गौतम गार्गी का प्रश्न गौतम का उत्तर देते गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल जी कहते हैं कि हे गौतम यह संबोधन है तो हे hey, गौतम वायुर्वय तत्सूत्र सारे जगत को धारण करने वाला सूत्र है वायु इन्हें समष्टि प्राण सूत्र नामक सूत्र शब्द से कहा जा रहा है ना उसी को आगे वायुना वे गौतम सूत्रेण अयंच लोक पर लोक सर्वाच भूता संदिप्धानी संदिप्ध होते हैं का अर्थ है धारित होते हैं कि गौतम ये जो वायु रूप सूत्रात्मक जो वायु है वायु संज्ञा सूत्र संज्ञक जो, जो वायु है इसी सूत्र संज्ञक वायु से यह पृथ्वीलोक और बाकी सब लोग तथा सभी प्राणी संदिग्ध ध्याने धारित है तस्मात वही गौतम पुरुषम प्रेतम आहूर स्रंसी सत अस्य अंगानी तो जब तक इसमें प्राण रहता है शरीर में तब तक तो माना जाता है खड़ा है तो खड़ा रहेगा बैठा है तो बैठा रहेगा गिरेगा नहीं और जैसे ही खड़े खड़े यदि प्राण निकल जाते हैं खड़ा ही नहीं रहता फिर गिर जाता बैठे बैठे प्राण निकल जाते हैं तब भी लुढ़क जाता है लुढ़क जाता है कि नहीं लुढ़क जाता बैठा रहता जिसके मुर्दा हा बिखर जाता है वो वैसा हो जाता व्यंसित तो उसके जो हैं सारे अंग व्यत हो जाते गिर जाते इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो कहने का ये हुआ कि यह श्रुति उसमें वायु कर, इस वायु को क्या कह रही है अधिदैव वायु को सूत्र कह रही है अध्यात्म वायु को प्राण कहा जाता है अधिदैव वायु को सूत्र कहा जाता है और इसमें भौतिक वायु को वायु मात्र कहते हैं इसलिए अधिदेव वायु विशेष यहां पर मातरिस शब्द का अर्थ है अधिदय तो वायु वो है सूत्रात्मा इसलिए भाष्कर भगवान कहते यत सूत्र संज्ञक सूत्र संज्ञक जो मातरिस्व है वायु है वो सूत्र संज्ञक मातरिस्व है अधिदय वायु समष्टि प्राण तो सर्वस्वत और ये जो सूत्र संज्ञक वायु है वो सारे जगत का विधारण करता है सारे जगत को विधारण करके रखता है धारित करके रखता है सरिस्वा वह यहां पर तस्मिन अपो मातरिस्वा दधाती इस वाक्य में मातरिस शब्द का अर्थ है मातरिस शब्द उस सूत्रात्मा को बता रहा है, जो सारे जगत को धारण करके रखता है। अधिभूत वायुवाच्यार्थ होगा लेकिन लक्षार्थ यहां पर है सूत्रात्मा यु से केवल अधिभूत वायु नहीं लेना है अपितु अधिद वायु लेने के लिए ही ये सारे विशेषण बताए हैं इसलिए कहते स, स मातरिस्वा यानी वह वायु यहां पर मातरिस शब्द का अर्थ है कौन सा वायु तो सर्वस्य जगत विधारयित्री यूत्र संज्ञकम तो जो सूत्र नामक सारे जगत को धारण करके रखने वाला है वह यहां पर मातरिस है जिसके आश्रित समस्त कार्यक्रम संघात हैं, जिसमें यह वो तो प्रोत है यानी प्रतिष्ठित है सारा जगत जिसमें प्रतिष्ठित है वो कौन है वो है अधिदैव वायु इसलिए यहां पर मातरिस शब्द का अर्थ निकलेगा अधिदेव वायु वो है सूत्रात्मा अधिभूत वायु ने तो तस्मीन शब्द का अर्थ निकला आत्मस्वरूप और मातरिस शब्द का अर्थ निकला सूत्रात्मा अब एक बचा है अपह शब्द और दूसरा दधाती इनकी व्याख्या है तो अपह शब्द का अर्थ कर रहे हैं कर्माणी अपह यानी कर्माणी प्राणी नाम चेष्टा लक्षणानी तो प्राणियों के सारे कर्मों का परामर्शक है अपह शब्द चेष्टा लक्षणानी तो चेष्टा रूप जो सारे कर्म हैं प्राणियों के शास्त्र विहित तथा शास्त्र निषि सब कर्मों का परामर्शक यहां अपह शब्द मुख्य रूप से तो शास्त्रीय कर्म के लिए अपह शब्द का प्रयोग होता है तो अपह यानी कर्माणि प्राणी प्राणियों के कर्म अपह शब्द का अर्थ है अपह शब्द का अर्थ यहां पर कर्म कैसे निकला अपह शब्द का तो अर्थ होता है पानी जल तो जल के वाचक अपह शब्द का अर्थ कर्म कैसे निकलेगा तो कहते हैं जो भी कर्म होते हैं वह जल प्रधान है इसलिए अपशब्द का अर्थ यहां पर कर्म किया जा रहे हैं कर्म जल प्रधान कर्म होने से कर्म का साधन जल होने से यहाँ साधन का वाचक जो शब्द है लक्षणा से साध्य को बता रहा है कर्म को बता रहा है अभी इसमें थोड़ी टीका और भाष्य भी है दो तीन पंक्ति याज नहीं हो पाएगा कल करेंगे